ग्रह एक 40वां भाग करीब 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस में उल्लेखनीय परिवर्तन होना आरंभ हुआ था करीब 2 लाख 50 हजार वर्ष पूर्व तक जब आरम्भिक होमोपियंस प्रकट हुआ तब तक उनमें मस्तिष्क का आकार अधिक बड़ा होने के साथ खोपड़ी की हड्डी पतली होने लगी थी वे शारीरिक संरचनाओं के कुछ नगण्य अंतर के अलावा आधुनिक मानव जैसे लगने लगे थे और जिन्हें होमोसिपियंस या या कहा गया लाख लाख वर्ष वर्ष पूर्व पूर्व आधुनिक मानव प्रकट हुए इस प्रकार एक वर्ष पूर्व दो उप का अस्तित्व रहा यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि ये एक के बाद एक विकसित हुई हो पहला करीब दो लाख पचास हजार वर्ष पूर्व अफ्रीका से निकला था आधुनिक मानव इनके करीब 2 लाख वर्षों बाद प्रकट हुआ नियंटरथल मानव आधुनिक मानव का सबसे नजदीकी संबंध था जब सन 1856 में जर्मनी की नियडर घाटी के के समीप चूने पत्थर की गुफाओं में थल का पहला कंकाल जीवाश्म मिला, तब मानव के विकास से संबंधित आधुनिक मत स्वीकार नहीं किया गया था तब तक वर्तमान मानव के कभी जैसे जीव से विकसित होने का विचार पूर्णतया जम नहीं पाया था इसलिए जब चूने के पत्थर के उत्खनन के दौरान मानव कंकाल जैसा दिखाई देने वाला हिस्सा मिला तब किसी ने इस कंकाल के वास्तविक महत्व को नहीं समझा था जीवाश्मों के अभिलेखन से पता लगता है कि नियडर थल मानव दूर उत्तर में ब्रिटेन तक और दक्षिण में यूरोप में स्पेन तथा बाद में पूर्व में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक घूमा था किंतु इनकी जनसंख्या किसी भी समय बहुत अधिक नहीं रही जो दस हजार से ज्यादा कभी नहीं रही अब व्यापक तौर पर यह स्वीकारा गया है कि वर्तमान मानव और मानव दोनों अफ्रीका के होमो से विकसित हुए हैं। वास्तव में वैज्ञानिकों द्वारा कोशिका के माइटोक में उपस्थित जीन पदार्थ यानी डीएनए के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी के प्रत्येक जीवित व्यक्ति का करीब दो लाख अफ्रीका में रहने वाली मादा से संबंध हो सकता है यह निष्कर्ष इसलिए संभव हुआ है कि मां से अपने संतानों में मैटोकांड्रिया में, में उपस्थित डी बिना किसी बदलाव के अपने संतानों को प्रदान कर दिया जाता है जबकि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले किसी संतान के डीएनए दोनों माता पिता से प्राप्त होते हैं। डीएनए प्राकृतिक उत्परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होते और अगर कुछ बदलाव होता भी है तो उसकी दर लगभग एक जैसी ही होती है विभिन्न जनसंख्या में माइटोकांडिया डीएनए में आए परिवर्तन के तुलनात्मक अध्ययन से जनसंख्या द्वारा अपने उद्भव से बिताई गयी समयावधि का संभावित मान पता लगाया जा सकता है इस प्रकार हम सभी करीब दो लाख वर्ष पूर्व जीवित रहने वाली अफ्रीका माता युव के वंशज हैं।